श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग मधुर भाव का सार तत्व वेदांतवादी किस तरह मधुर भाव के साधन को साधकों के लिए कल्याणप्रद मानते हैं पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त वर्तमान युग के नवीन संप्रदाय की दृष्टि में पुरुष देहधारियों के लिए मधुर भाव अस्वाभाविक तथा विरुद्ध प्रतीत होने पर भी वेदांतवादियों के लिए उसका उचित मूल्य निर्धारण करने में विलंब नहीं लगता है उनको यह दिखाई देता है कि भाव समूह ही दीर्घकालीन अभ्यास के फलस्वरूप मानव मन में दृढ़ संस्कार के रूप में परिणत होता है तथा जन्म जन्मांतर के संस्कारों से ही मानव को एक अद्वैत ब्रह्म वस्तु की जगह इस विचित्र जगत का अनुभव होता है यह जगत नहीं है इस प्रकार की धारणा करने में ईश्वरानुग्रह से जिस क्षण वह वास्तव में समर्थ होगा उसी क्षण यह जगत उसकी दृष्टि से ओझल हो जाएगा जगत विद्यमान है ऐसा चिंतन करने के कारण ही मानव के समक्ष जगत अवस्थित है मैं पुरुष हूँ अपने बारे में इस प्रकार का चिंतन करने के फलस्वरूप ही मुझे पुरुष भाव की प्रतीति होती है तथा अन्य लोग अपने को स्त्री रूप से धारणा करने के कारण ही स्त्री भाव को प्राप्त किए हुए हैं साथ ही हम यह देखते हैं कि मानव के हृदय में जब कोई भाव प्रबल हो उठता है उस समय वह विपरीत भावों को पूर्णतया आच्छादित कर क्रमशः उन्हें विनष्ट कर देता है अतः ईश्वर पर मधुर भाव रूप संबंध का आरोप कर उसके प्राबल्य से साधक के हृदय स्थित भावों के आच्छादन तथा क्रमशः उनको दूर करने के प्रयास को वेदांतवादी पैर में चुभे हुए कांटे को दूसरे काटे से निकालने का प्रयास जैसा मानते हैं मैं देही हूँ इस प्रकार की अनुभूति ही मानव मन के अन्य समस्त संस्कारों का मुख्य अवलंबन है तथा उस देह के सहयोग से मैं पुरुष या स्त्री हूँ इस तरह का संस्कार ही सबसे प्रबल है श्री भगवान पर भाव का आरोप कर मैं स्त्री हूँ यह चिंतन करते हुए साधक अपने पुरुष भाव को भूलने में समर्थ होने के बाद मैं स्त्री हूं इस भाव को भी सहज ही में परित्याग कर भावातीत अवस्था में उपस्थित हो सकता है यह कहना अनावश्यक है अतः मधुर भाव की सिद्धि होने पर साधक के लिए भावातीत भूमि के निकटतम स्थल में पहुँचने की बात वाद वेदांतवादी दार्शनिकों को सर्वथा विदित है यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि क्या राधा भाव की प्राप्ति ही साधक का चरम लक्ष्य है इसके उत्तर में यही कहना है कि वैष्णव गोस्वामियों ने इस समय उस बात को अस्वीकार कर सखी भाव की प्राप्ति को ही साध्य तथा महाभाव स्वरूपा श्री राधिका के भाव को प्राप्त करना साधकों के लिए असाध्य कहकर प्रचार किया है किंतु ऐसा करने पर भी प्रतीत होता है कि श्री राधाभाव को प्राप्त करना ही साधक का चरम लक्ष्य है क्योंकि यह देखा जाता है कि सखी वृंद तथा श्री राधिका के भाव में गुणगत किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है केवल परिमाणगत भिन्नता विद्यमान है यह देखने में आता है कि श्री राधा रानी की तरह सखी गण भी सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण का पतिभाव से ही भजन करती थी तथा श्री राधिका के साथ मिलन होने पर श्री कृष्ण को सबसे अधिक आनंदित होते हुए देखकर उनको सुखी करने के निमित्त ही श्री राधा कृष्ण के मिलन के लिए सर्वदा वे प्रयत्नशील रहती थी साथ ही यह देखने को मिलता है कि श्री रूप श्री सनातन श्री जीव आदि प्रत्येक प्राचीन वैष्णवाचार्य श्री वृंदावन में रहकर मधुर भाव की परिपुष्टि के लिए अलग अलग श्री कृष्ण विग्रह की सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने पर भी उन श्री विग्रह के साथ श्री राधा रानी की मूर्ति प्रतिष्ठित कर सेवा करने का उन्होंने प्रयास नहीं किया है इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि ऐसा न करने का कारण यह है कि संभवतः वे अपने को राधा स्थानीय समझते थे वैष्णव तंत्रोक्त मधुरभाव का जो विस्तृत आलोचना करना चाहते हैं वे श्रीरूप श्री सनातन तथा श्रीजीव आदि प्राचीन वैष्णवाचार्यों के ग्रंथों का एवं श्री विद्यापति चंडीदास आदि वैष्णव कवियों के पूर्वराग दान मान माथुर लीला संबंधी जब भगवान श्रीकृष्ण सदा के लिए वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तब वृंदावन की गोपियों को अत्यंत विरह दुख हुआ था गोपियों के इन विरह दुख के गीतों को माथुर गीत कहते हैं क्योंकि इनका मथुरा से संबंध है पदावलियों का अवलोकन करें मथुर भाव के साधन में प्रवृत्त हो श्री रामकृष्ण देव ने उनमें जो चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था वह सुगमता के साथ समझा जा सके तदर्थ ही यहाँ पर संक्षेप में उनके सारांश की विवेचना की गई है